श्री श्री चैतन्य चरितावली, श्री साक्षी गोपाल पद्यां चलन्य प्रतिमा देवो स्वरूप ब्रह्मण्यदेविशाहम देशम जजो विप्रकृतेभुत तम साक्षी गोपाल जो देव प्रतिमा स्वरूप से वैसे चलकर सैकड़ों दिन में जान योग्य होने पर भी ब्राह्मण के ऊपर कृपा करके इस विद्यानगर नामक देश में पधारे ऐसे अद्भुत साक्षी का काम करने वाले उन साक्षी गोपाल भगवान के चरणों में हम बार बार नमस्कार करते हैं प्रातः काल उठकर प्रभु नित्य कर्म से निवृत्त हुए और भगवान गोपीनाथ जी की मंगल आरती के दर्शन करके उन्होंने भक्तों के सहित आगे के लिए प्रस्थान किया रास्ते में उन्हें वैतरणी नदी मिली उसमें स्नान करके प्रभु राजपुर में पहुँचे वहाँ बड़ा भगवान का स्थान है बड़ा भगवान के दर्शन करने के अनंतर याजपुर होते हुए और शिवलिंग विरजा दर्शन तथा ब्रह्मकुंड में स्नान करते हुए नाभिगया में पहुँचे वहाँ दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके कंटक नगर में पहुँच भगवान साक्षी गोपाल के दर्शन किए साक्षी गोपाल जी के मंदिर में बहुत देर तक कृष्ण कीर्तन होता रहा नगर के बहुत से नर नारी प्रभु के कीर्तन और नृत्य को देखने के लिए एकत्रित हो गए प्रभु को नृत्य करते देखकर ग्रामवासी स्त्री पुरुष भी आनंद में उन्मत्त होकर कठपुतलियों की तरह नाचने कूदने लगे बहुत देर तक संकीर्तन आनंद होता रहा तब प्रभु ने अपने भक्तों के सहित साक्षी गोपाल के मंदिर में विश्राम किया रात्रि में भक्तों के साथ कथोप कथन करते करते प्रभु ने नित्यानंद जी से पूछा श्रीपाद आपने तो प्रायः भारतवर्ष के सभी मुख्य मुख्य तीर्थों में भ्रमण किया है आपसे तो संभवतया कोई प्रसिद्ध तीर्थ ना बचा हो जहाँ जाकर आपने दर्शन स्नान आदि न किया हो कुछ धीरे से नित्यानंद जी ने कहा हाँ प्रभो बारह वर्ष मेरे इसी प्रकार तीर्थों के भ्रमण में ही व्यतीत हुए प्रभु ने पूछा यहाँ भी पहले आए थे नित्यानंद जी ने उत्तर दिया पूरे से लौटते हुए मैंने साक्षी गोपाल भगवान के दर्शन किए थे प्रभु ने कहा तीर्थ में जाकर उस तीर्थ का महात्म अवश्य सुनना चाहिए बिना महात्म सुने तीर्थ का फल आधा ही होता है अब मुझे साक्षी गोपाल का महात्म सुनाइए इनका नाम साक्षी गोपाल क्यों पड़ा इन्होंने किसकी साक्षी दी थी प्रभु के ऐसी आज्ञा सुनकर धीरे धीरे नित्यानंद जी कहने लगे मैंने किसी पुराण में से तो साक्षी गोपाल भगवान की कथा नहीं सुनी क्योंकि यह बहुत प्राचीन तीर्थ नहीं है अभी थोड़े ही दिनों से साक्षी गोपाल भगवान विद्यानगर से यहाँ पधारे हैं लोगों के मुख से मैंने जिस प्रकार साक्षी गोपाल की कथा सुनी है उसे सुनाता हूँ तेलंग देश में गोदावरी नदी के तट पर विद्यानगर नाम की कोट देश की प्राचीन राजधानी थी वह नगर बड़ा ही समृद्धशाली तथा समुद्र के समीप होने के कारण वाणिज्य व्यापार का केंद्र था उसी नगर में एक समृद्धशाली कुलीन ब्राह्मण रहता था ब्राह्मण भगवत भक्त था वह गौ ब्राह्मण तथा देव प्रतिमाओं में भक्ति रखता था घर में खाने पीने की कमी नहीं थी लड़के बड़े हो गए थे इसलिए घर के संपूर्ण कामों को वे ही करते थे यह वृद्ध ब्राह्मण तो माला लेकर भजन किया करता था घर में पुत्र पुत्रवधु स्त्री तथा एक अविवाहिता छोटी कन्या थी ब्राह्मण के इच्छा तीर्थ यात्रा करने की हुई उस वृद्ध ब्राह्मण के समीप ही एक गरीब ब्राह्मण का लड़का रहता था उसके माता पिता उसे छोटा ही छोड़कर परलोकवासी हो गए थे जिस किसी प्रकार मेहनत मंजूरी करके वह अपना निर्वाह करता था किंतु उसके हृदय में भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा थी वह एकांत में सदा भगवान का भजन किया करता था इस कारण उस पर भगवान की कृपा थी भगवान की कृपा की सबसे मोटी पहचान यही है कि जिसे ब्राह्मणों में तीर्थों में भगवत चरित्रों में देव स्थानों में भगवत प्रतिमाओं में गौों में तुलसी पीपल आदि पवित्र वृक्षों में श्रद्धा हो उन सब के प्रति हार्दिक अनुराग हो उसे ही समझना चाहिए कि यह भगवान कृपा का पात्र बन चुका है उस ब्राह्मण कुमार का इन सब के प्रति अनुराग था इसीलिए वह वृद्ध ब्राह्मण इस लड़के पर स्नेह करता था एक दिन उस वृद्ध ब्राह्मण ने इस युवक से कहा भाई यदि तुम्हारी इच्छा हो तो चलो तीर्थ यात्रा करावें गृहस्थी के जंजाल से कुछ दिनों के लिए तो छूट जाए प्रसन्नता प्रकट करते हुए उस युवक ने कहा इससे बढ़कर उत्तम बात और हो ही क्या सकती है तीर्थ यात्रा का सुयोग तो किसी भाग्यवान पुरुष को ही प्राप्त हो सकता है मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ अपने मन के योग्य साथी पाकर वह वृद्ध ब्राह्मण बहुत ही प्रसन्न हुआ और उस युवक को साथ लेकर तीर्थ यात्रा के लिए घर से निकल पड़ा दोनों ही गया काशी प्रयाग अयोध्या नैमिसारण्य ब्रह्मावर्त आदि तीर्थ स्थानों के दर्शन करते हुए ब्रजमंडल में पहुँचे वहाँ पर इन्होंने भद्रवन विल्वन लोहवन भांडीवन महावन मधुवन तालवन कुमुदवन बहुलावन काम्यवन खदीरवन और श्रीवृंदावन आदि बारह वनों तथा उपवनों की यात्रा की ब्रज के नंदगांव बरसाना गोवर्धन आदि सभी तीर्थों के दर्शन करते हुए इन लोगों ने वृंदावन में आकर कुछ दिन विश्राम किया उस छोटे ब्राह्मण कुमार ने संपूर्ण यात्रा में उस वृद्ध ब्राह्मण को कि बड़े ही निस्वार्थ भाव से सब प्रकार की सेवा शुश्रूषा की वह वृद्ध ब्राह्मण इस युवक की सेवा शुश्रूषा से बहुत ही अधिक संतुष्ट हुआ उसने गोपाल जी के मंदिर में कृतज्ञता प्रकट करते हुए उस ब्राह्मण कुमार से कहा भाई तुमने हमारी ऐसी अद्भुत सेवा की है कि ऐसी सेवा पुत्र अपने पिता के भी नहीं कर सकता मैं इस कृतज्ञता के बोझ से दबा सा जा रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ इसके बदले में मैं तुम्हारा क्या उपकार करूँ ब्राह्मण कुमार ने कहा आप तो मेरे वैसे ही पूज्य हैं फिर वृद्ध हैं भगवत भक्त हैं पड़ोसी हैं मेरे पिता के तुल्य हैं और आजकल तीर्थ यात्री हैं आपकी सेवा करना तो मेरा हर प्रकार से धर्म है इसमें मैंने प्रशंसा के योग्य कौन सा काम किया है यह तो मैंने अपने मनुष्योचित कर्तव्य का ही पालन किया है मैंने किसी इच्छा से आपकी सेवा नहीं की इसलिए इसका बदला चुकाने की क्या जरूरत है विद्ध ब्राह्मण ने कहा तुम तो बदला नहीं चाहते किंतु मेरा भी तो कुछ कर्तव्य है जब तक मैं तुम्हारे इस महान उपकार का कुछ थोड़ा बहुत प्रत्युपकार न कर सकूँगा तब तक मुझे शांति न होगी मेरी इच्छा है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ कर दूँ आश्चर्य प्रकट करते हुए उस युवक ने कहा यह आप कैसी बातें कर रहे हैं कहाँ आप इतने भारी कुलीन धनी मानी बड़े परिवार वाले गृहस्थ कहाँ मैं माता पिताहीन अकुलीन अनाथ ब्राह्मण कुमार मेरा आपका संबंध कैसा संबंध तो सदा समानशील गुण वाले पुरुषों में होता है वृद्ध ने कहा पिता का कर्तव्य है कि वह कन्या के लिए योग्य पति की खोज करे उसके धन परिवार और वैभव की ओर विशेष ध्यान न दे तुम्हारे जैसे शील स्वभाव का वर अपनी कन्या के लिए और कहाँ मिलेगा इसलिए मैं तुम्हें ही अपनी कन्या दूंगा तुम्हें मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ेगी उस युवक ने कहा आप तो खैर राजी भी हो जाएंगे किंतु आपकी स्त्री आपका पुत्र तथा जाति परिवार वाले इस संबंध को कब स्वीकार करने लगे वे तो इस बात के सुनते ही आग बबूला हो जाएंगे वृद्ध ब्राह्मण ने दृढ़ता के साथ कहा हो जाने दो सबको आग बबूला किसी का इसमें क्या साझा है लड़की मेरी है मैं जिसे चाहूँगा दूंगा कोई इसमें कही क्या सकता है तुम स्वीकार कर लो युवक ने कहा मुझे स्वीकार करने में तो कोई आपत्ति नहीं किंतु आप घर जाकर यहाँ की सब बातें भूल जाएंगे स्त्री पुत्र तथा परिवार वालों के आग्रह के सामने वहाँ आपकी कुछ भी न चल सकेगी वृद्ध ब्राह्मण ने जोश में आकर कहा मैं गोपाल भगवान को साक्षी करके कहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ अपनी पुत्री का विवाह अवश्य करूँगा बस अब तो विश्वास करोगे कुछ धीरे से ब्राह्मण कुमार ने कहा अच्छी बात है वहां चलने से सब पता चल जाएगा इस प्रकार गोपाल के सामने पुत्री देने की प्रतिज्ञा करके वह वृद्ध ब्राह्मण थोड़े दिनों के बाद उस युवक के ही साथ लौटकर विद्यानगर में आ गया वहां आवेश में आकर तो ब्राह्मण कन्यादान का वचन दे आया किंतु स्त्री पुत्र आदि के सामने उसकी इस बात को कहने की हिम्मत नहीं पड़ी एक दिन उसने एकांत एक में अपने पुत्र पर यह बात प्रकट की इस बात के सुनते ही संपूर्ण घर में द्वंद्व मच गया लड़का आपे से बाहर हो गया स्त्री अलग विष खाने के लिए तैयार हो गई परिवार वाले मिलकर जाति से अलग कर देने की धमकी देने लगे वृद्ध ब्राह्मण किम कर्तव्य मूढ़ सा बन गया उसे कुछ सोचता ही नहीं था कि ऐसी स्थिति में क्या करूँ अब वह उस युवक से आँखें मिलाने में भी डरता था उस युवक ने कुछ काल तक तो प्रतीक्षा की कि ब्राह्मण स्वयं ही अपने वचनों के अनुसार कार्य करे किंतु जब बहुत दिन हो गए तो उस युवक ने सोचा संभव है बूढ़े बाबा अपने वचनों को भूल गए हों इसलिए एक बार उन्हें स्मरण तो दिला देना चाहिए फिर उसके अनुसार काम करना न करना उनके अधीन है यह सोचकर वह युवक उन वृद्ध ब्राह्मण के यहाँ गया उस युवक को देखते ही वृद्ध ब्राह्मण का चेहरा उतर गया उसने भूख सूखे मुख से कहा आओ भाई आज तो बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़े थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें होने के अनंतर उस युवक ने कहा बाबा आपने वृंदावन में गोपाल जी के सामने मुझे अपनी कन्या देने का वचन दिया था याद है ना? दिद्ध ब्राह्मण इस बात का जब तक कुछ उत्तर भी न देने पाया था तब तक उसका पुत्र डंडा लेकर उसके ऊपर दौड़ा और कहने लगा क्यों रे नीच तेरा इतना बड़ा साहस मेरा बहनोई बनना चाहता है अभी इसी समय मेरे घर से निकल जा नहीं तो ऐसा लठ मारूंगा कि खोपड़ी बीच में से खुल जाएगी